पूज्य सतगुरुदेव महाराज प्रातः स्मरणीय वंदनीय करुणा के भंडार प्रेम सागर अपने दृष्टि मात्र से जीवों का कल्याण करने वाले पूज्य सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में कोटी कोटी नमन करते हुए पंडाल में उपस्थित संत समाज को वंदन करते हुए उपस्थित समस्त श्रद्धालुओं धर्म प्रेमी सज्जनों का साधकों का राधा कृष्ण परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन है स्वागत है आज की कथा के जो यजमान हैं श्री एससी गोयल जी एडवोकेट एससी सी गोयल अजलाना से आए हैं फरीदाबाद में आप निवास करते हैं और उनके साथ धर्मपत्नी श्रीमती सुषमा गोयल जी और उनकी बहन श्रीमती कुमारी श्रीमती कुसुम देवी जी और साथ में सरसावा से आए श्री रवि गोयल जी उनकी धर्म पत्नी श्रीमती पूनम गोयल जी राधा ब्यूटी पार्लर सरसावा और बेटी रूमा गोयल और साथ में श्रीमती मोहिनी गुप्ता जी सुनील अग्रवाल जी श्री संत लाल सहस्रमूर्त सहस्रबादी सहस्र नामने सहस्र कॉटि युगधारण नम हिमाचल प्रदेश सोलन से आए विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु श्या तस्मय श्री गुरव नम अखंड मंडलाकार व्यापित तत्पद दर्शित तस्मे श्रीगुरव नारायण नमस्कृत नरोत्तम देवी सरस्वती व्या तय मुदीर ओं सहस्रशीरेगा सहस्राक्ष सहस्र पात सूमि गो सर्वादास्ती सर्वं यदिष्टुलाखेद यदूत यम उमृत नो जतिरोहतिता महिमा तो ध्यास् पूरक पाद से भूता मृत दिवे ऋपादर्ध उदयत पूर्व घा अभिगतो पादेहा शिगो विरात विराजात सूमिमुरा तस्या शहुतरीजिरे तस् जुस्त तस्मा हा। हा तस्मा अजाय ते गे जो भया दज कि तस्मा तस्मा जाता अजापय तम व्यक्म बरी खिप्रोक्ष श्री संत गर्ग सासाध्यादोरो उचे ब्राह्मण श मुखी बाहू राज्य कृष्ण अनिल रावत जी जो नागपुर से आए हैं श्री नंद कुमार जी नागपुर से आए हैं। और श्री कमल मल्होत्रा जी गगन मल्होत्रा जी जो यमुनानगर से आए हैं वो अधिक प्रज्वलन के लिए आएंगे। श्री राजेश शर्मा जी कॉलोनी यमुनानगर श्री बलदेव सैनी जी हरिवंशपुरा में उनका सहयोग करेंगे। हुए शाह शांति देवा जी पत्नी जो टोपा से आए हैं उनसे भी निवेदन है वो कृपया महाराज श्री आशीर्वाद में है श्रीमती सरस्वती माता जी जो हमीरपुर से आई हैं और देखिए श्रद्धा की बात है महाराज श्री का जो गोवर्धन आश्रम है उसमें ओम स्वस्थ साम्राज्यम कथाए पहले करवा चुके हैं और एक बार पुरुषोत्तम मास में चौथी बार गोवर्धन आश्रम में द्वारा अधिपत्य सम्त पर कथा होगी साथ में हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से श्रीमती शीला देवी जी पदारी हैं जिन्होंने 30 वर्ष से जो पूज्य महाराज श्री की शिष्या हैं और सात कथाएं करवाने का जिन्होंने संकल्प लिया है और पांच कथाएं जो है वो करवा चुकी हैं श्रीमती किरण मलिक जी से भी निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लें ले शीला देवी जी हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से आई हैं और देखिए कितने उत्साह की बात है जयकारा जोर से लगा करके उत्साहवर्धन करेंगे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय मैं निवेदन करता हूँ श्री अनिल रावत जी नंद कुमार जी जो नागपुर से आए हैं मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र से और कमल मल्होत्रा गगन मल्होत्रा जी जो यमुनानगर से आए हैं वो कृपया दीप प्रज्वलित कर आज की कथा का पवन शुभारंभ करें श्री राजेश जी शर्मा सरोजनी कॉलोनी और बलदेव सैनी जी हरबंसपुरा वो कृपया दीप प्रज्वलन के लिए सहयोग करें हम सबका परम सौभाग्य है उज्जय महाराज श्री प्रातः स्मरणीय, वंदनीय जो गिरिराज गोवर्धन महाराज की गोद में जिनका आश्रम है गोवर्धन जिला मथुरा प्रेम निकेतन आश्रम पूज्य महाराज श्री न केवल भारतवर्ष अपितु देश विदेश में भक्ति का नाम का प्रचार कर रहे हैं जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत कम है मैं निवेदन करता हूं पूज्य साध्वी उषा बहन जी से पूज्य महाराज श्री के विषय में जो उनके मन के उद्गार हैं वो कृपया आकर के प्रकट करें साध्वी उषा दीदी जी बोलो मेरे सतगुरुदेव भगवान की जय बड़े ही हर्ष और उल्लास से सभी भक्तों का हृदय गद गद है पूज्य सतगुरुदेव भगवान मैं आज के यजमानों से निवेदन करता हूं कृपया उपस्थित संत समाज का माल्यार्पण कर तिलक कर वंदन करें आज के जो यजमान परिवार हैं उषा दि आनंद ही, आनंद बरस राह बले हारी ऐसे की। आनंद ही, आनंद ही कर सके वो हस्ते हस्ते हमारे पूज्य देव ने कर दिया है हमको भक्ति के धन से मालोमान कर दिया है आज सभी का हृदय यही कहता है कि हम पर तो बड़ी कृपा है पूज्य श्री महाराज की बड़ी कृपा दृष्टि है बस इसकी कृपा से हम जी रहे हैं हम भटके हुए जीवों का आपने उद्धार कर दिया हम तो बड़े ही पतित जीव है और हम पतितों का भी आपने उद्धार कर दिया है आपकी कृपा आपकी महिमा सभी भक्त हृदय का यह भाव है और भक्तों का भाव क्या कह रहा है कह रहे हैं कि महाराज जी आपकी दृष्टि महान है महाराज जी आपकी दृष्टि महान है मैंने जब से ली आपकी शरण मेरी हर मुश्किल आसान है महाराज जी आपकी दृष्टि महान है तुम्हारे पास हजारों आते हैं सुखी जीवन अपना बनाते हैं वो सब पर कृपा नजर गुरु समता की यही पहचान है महाराज जी आपकी दृष्टि महान है तुम्हारे पास तुम्हारे पास हजारों आते हैं तुम्हारी जो शरण में आते हैं वो मन की मुरादें पाते हैं गुरुपद ही शिष्य का कल्याण है महाराज जी आपकी दृष्टि महान है जिधर देखूं आपका जलवा है जिधर देखूं आपका जलवा है हर जगह आपका जलवा है गुरु पूनम की शान है महाराज जी आपकी दृष्टि महान है जिधर देखूं आपका नजारा है यही तो हम सब का सहारा है हर जगह आपका जलवा है ये जलवा गुरुपूनम की शान है महाराज जी आपकी दृष्टि महान है जिसे इस दुनिया ने ठुकरा दिया जिसे इस दुनिया ने ठुकरा दिया उसे आपने ही तो सहारा दिया प्रभु मिलन का मार्ग बता दिया मेरे सतगुरु ज्ञान की खान है महाराज जी आपकी दृष्टि महान है बोल हैं वो भगवान की जय बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय पूज्य सतगुरुदेव जी के श्री चरणों में निवेदन अपनी दिव्यवाणी के द्वारा अपने मुखारविंद के द्वारा हमें पावन भक्तमाल कथा श्रवण करा करके हमारे जीवन को धन्य करें पूज्य गुरुदेव